श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद छियालीस इक्कीस जुलाई अठारह अधर सेन के मकान पर कीर्तन आनंद में श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं बैठक खाने में रामलाल मास्टर अधर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए हैं मोहल्ले के दो चार लोग श्री राम कृष्ण को देखने आए हैं राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं राखाल वहीं हैं श्री राम कृष्ण के पति क्यों राखाल को खबर नहीं दी अधर जी उन्हें खबर दी है राखाल के लिए श्री रामकृष्ण को व्यग्र देखकर अधर ने राखाल को लिवा लाने के लिए एक आदमी के साथ अपनी गाड़ी भिजवा दी अधर श्री राम के पास आ बैठे आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित नहीं था ईश्वर की इच्छा से ही आप आ पहुँचे हैं अगर बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे मैंने आज आपको पुकारा था यहाँ तक कि आंखों से आंसू भी गिरे थे श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर हंसते हुए क्या कहते हो शाम हुई शाम हुई बैठक खाने में बत्ती जलाई गई श्री रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर जगत जननी को प्रणाम कर मन ही मन शायद मूल मंत्र का जाप किया अब मधुर स्वर से नाम उच्चारण कर रहे हैं गोविंद गोविंद सच्चिदानंद हरिबोल हरिबोल आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं कि मानो मधु बरत रहा है भक्तगण निर्वाह होकर उस नाम सुधा का पान कर रहे हैं रामलाल गाना गा रहे हैं भावार्थ हे माँ हर मोहिनी तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषमनादि तीन तारों में तीन गुणों के अनुसार तीन ग्रामों में संचरण करती है मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है स्वाधिष्ठान चक्र के सठ दल कमल में तु श्रीराग तथा मणिपूर्व चक्र में मल्हार राग है तो वसंतराग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्र में प्रकाशित होती है तो विशुद्ध चक्र में हिंडोल तथा आज्ञा चक्र में कर्नाटक राग है तान मान लय सुर के सहित तू मंद्र मध्य तार इन तीन सप्तकों का भेदन करती है हे महामाया तूने ने मोहपाश के द्वार सबको अनायास बांध लिया है तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामनी की तरह विराजमान है नंद कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता तीन गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है रामलाल ने फिर गाया भावार्थ हे भवानी मैंने तुम्हारा भय हर नाम सुना है इसलिए तो अब मैंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है अब तुम मुझे तारो या न तारो माँ तुम ब्रह्मांड जननी हो ब्रह्मांड व्यापनी हो तुम काली हो या राधिका यह कौन जाने हे जनने तुम घट घट में विराजमान हो मूलाधार चक्र के चतुर्दल कमल में तुम कुल कुंडलनी के रूप में विद्यमान हो तुम्हें सुसुमना मार्ग से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्र के सठ तथा मणिपुर चक्र के दस दल कमल में पहुँचती हो हे कमल कामणी तुम ऊर्धोर्ध कमलों में निवास करती हो हृदय स्थित अनाहत चक्र के द्वादश दल कमल को अपने पाद पद्म के द्वारा प्रतिफुटित कर तुम हृदय के अज्ञान तिमिर का विनाश करती हो इसके ऊपर कंठ स्थित विशुद्ध चक्र में धूम्रवर्ण दल कमल है इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है इसके ऊपर ललाट में अवस्थित आज्ञा चक्र के द्विदल कमल में पहुंचकर मन आबद्ध हो जाता है वह वहीं रहकर मजा देखना चाहता है और ऊपर नहीं उठना चाहता इससे ऊपर मस्तक में सहस्त्रार चक्र है वहां अत्यंत मनोहर सहस्त्र कमल है जिसमें परम शिव स्वयं विराजमान है हे शिवानी तुम वही शिव के निकट जा विराजो हे माँ तुम आद्या शक्ति हो योगी तथा मुनिगण तुम्हारा नगेंद्र नंदिनी उमा के रूप में ध्यान करते हैं तुम शिव की शक्ति हो तुम मेरी वासनाओं का हरण करो ताकि मुझे फिर इस भवसागर में पतित न होना पड़े माँ तुम ही तत्व हो फिर तुम तत्वों के अतीत हो तुम्हें कौन जान सकता है हे माँ संसार में भक्तों के हेतु तुम साकार बनी हो परंतु पंचेंद्रिया पंच तत्व में विलीन हो जाने पर तुम्हारे निराकार स्वरूप का ही अनुभव होता है रामलाल जिस समय गा रहे थे इसके ऊपर कंठस्थित विशुद्ध चक्र में धूम्रवर्ण सोद दल कमल है इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि और हो जाए तो सर्वत्र आकाश ही रह जाता है उस समय श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा यह सुनो इसी का नाम है निराकार सच्चिदानंद दर्शन विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता है मास्टर जी हाँ श्री रामकृष्ण इस मायामय जीव जगत के पार हो जाने पर तब कहीं नित्य स्वरूप में पहुंचा जा सकता है नाद भेद होने पर ही समाधि लगती है ओंकार साधना करते करते नाद भेद होता है और समाधि लगती है अधर ने फल फलमिष्टान आदि के द्वारा श्री रामकृष्ण की सेवा की श्री रामकृष्ण ने कहा आज यदु मल्लिक के यहाँ जाना पड़ेगा यदु मल्लिक के मकान पर श्री कृष्ण यदु मल्लिक के मकान पर आए कृष्णा प्रतिपदा है चांदनी रात है जिस कमरे में सिंहवाणी देवी की नित्य सेवा होती है उस कमरे में श्री कृष्ण भक्तों के साथ उपस्थित हुए सचंदन पुष्पों और मालाओं द्वारा पूजित और विभूषित होकर देवी ने अपूर्व शोभा धारण की है सामने पुजारी बैठे हुए हैं प्रतिमा के सम्मुख दीप जल रहा है सहचरों में से एक को श्री कृष्ण ने रुपया चढ़ाकर प्रणाम करने कहा क्योंकि देवता के दर्शन के लिए आने पर कुछ प्रणामी चढ़ानी चाहिए श्री कृष्ण सिंहवानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं आपके पीछे भक्तगण हाथ जोड़कर खड़े हैं श्री कृष्ण बड़ी देर तक दर्शन कर रहे हैं क्या आश्चर्य है दर्शन करते हुए आप सहसा समाधिमग्न हो गए पत्थर की मूर्ति की तरह निस्तब्ध खड़े हैं नेत्र निष्पलक है काफ़ी समय के बाद आपने लंबी सांस छोड़ी समाधि छोटी नशे में मस्त हुए से कह रहे हैं माँ चलता हूँ परंतु चल नहीं पाते उसी प्रकार खड़े हैं फिर रामलाल से कहा तुम वह गाना गाओ तभी मैं ठीक होऊँगा रामलाल गाने लगे हे माँ हर मोहिनी तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है ये समाप्त हुआ अब श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठक खाने की ओर आ रहे हैं चलते हुए बीच बीच में कहते हैं माँ मेरे हृदय में रहो माँ यदि मल्लिक अपने लोगों के साथ बैठक खाने में बैठे हैं श्री राम कृष्ण अवस्था में ही हैं, आकर गा रहे हैं भावार्थ हे माँ तुम आनंदमयी होते हुए मुझे निरानंद मत करना गीत समाप्त होने पर भावोन्मत्त होकर यदुसी कहते हैं क्यों बाबू क्या गाऊँ माँ आमी की अटाशें छेले यह गाना गाऊं यह कहकर आप गाने लगे भावार्थ माँ क्या मेरे मैं तेरा अठबास बालक हूँ तेरे आँखें तरेने से मैं नहीं डरता शिव जिन्हें अपने हृदय कमल पर धारण करते हैं वे तेरे आरक्त चरण मेरी संपदा है भाव का चिंतित उपशम होने पर श्री राम कृष्ण कहते हैं माँ का प्रसाद खाऊंगा तब आपको सिंह का प्रसाद ला दिया गया यदु मल्लिक बैठे हैं पास ही कुछ मित्र बैठे हुए हैं कुछ खुशामत करने वाले मु मुसाहब भी हैं यदु मल्लिक की ओर मुँह कर श्री राम कृष्ण कुर्सी पर बैठे हैं और हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण के साथ आए हुए भक्तों में से कोई कोई बाजू के कमरे में है मास्टर तथा और दो एक भक्त श्री राम कृष्ण के पास ही बैठे हैं श्री कृष्ण सहास्य अच्छा तुम मुसाहब क्यों रखते हो यदु सहास्य मुसाहब रखने में क्या हर्ज है क्या तुम उद्धार नहीं करोगे श्री कृष्ण सहास्य शराब की बोतलों के आगे गंगा भी हार मानती है यदु ने श्री राम कृष्ण के सम्मुख घर में चंडीगान का आयोजन करने का वचन दिया था बहुत दिन बीत गए पर चंडीगान नहीं हुआ श्री राम क्यों जी चंडीगान का क्या हुआ यदु कई तरह के काम काज थे इसीलिए इतने दिन नहीं हो पाया श्री राम कृष्ण यह क्या मर्द आदमी की एक जबान चाहिए पुरुष की बात हाथी की दाँत मर्द की जबान एक चाहिए क्यों ठीक है ना यदु साहसी सो तो ठीक है श्री राम कृष्ण तुम बड़े हिसाबी आदमी हो बहुत हिसाब करके काम करते हो ब्राह्मण की गाय खाए कम वोबर ज्यादा करे और धर धर दूध दे सब हंसते हैं कुछ तो देर बाद श्री रामकृष्ण यदु से कहते हैं समझ गया तुम राम जीवनपुर की सिल के जैसे हो आधी गर्म आधी ठंडी तुम्हारा मन ईश्वर की भी ओर है और संसार की भी ओर श्री रामकृष्ण ने एक दो भक्तों के साथ यदु के मकान पर फल फलमिष्ठान खीर आदि प्रसाद ग्रहण किया अब आप खेलात घोष के यहाँ जाएंगे खेलाद घोष के मकान पर श्री राम कृष्ण खेलाद घोष के मकान में प्रवेश कर रहे हैं रात के दस बजे होंगे मकान और बड़ा आंगन चंद्र के प्रकाश से आलोकित हो रहा है भीतर प्रवेश करते हुए श्री राम कृष्ण भावा विष्ट हो गए साथ में रामलाल मास्टर तथा और भी एक दो भक्त हैं मकान बहुत बड़ा और पक्का है दो दुमंजिले पर पहुँचने पर बरामदे से दक्षिण की ओर बहुत लंबा जाकर फिर पूर्व की ओर मुड़कर फिर उत्तर की ओर लंबा रास्ता चलकर मकान के भीतरी हिस्से में पहुँचने पर ऐसा मालूम होने लगा कि मानो घर में कोई नहीं है बड़े बड़े कमरे और सामने लंबा बरामदा सब खाली पड़ा है श्री रामकृष्ण को उत्तर पूर्व और के एक कमरे में बैठाया गया आप अब भी भावमग्न हैं घर के जिन भक्त ने आपको बुला लाया है उन्होंने आकर स्वागत किया ये वैष्णव हैं देह पर तिलक की छाप है और हाथ में जप माला की गोमुखी ये प्रौढ़ हैं खिलाद घोष के संबंधी हैं ये बीच बीच में दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन कर आते हैं परंतु किसी किसी वैष्णव का भाव अत्यंत संकीर्ण होता है वे शाख्तों या ज्ञानियों की बड़ी निंदा किया करते हैं श्री रामकृष्ण अब वार्तालाप कर रहे हैं श्री राम कृष्ण का सर्वधर्म समन्वय श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति मेरा धर्म ठीक है और दूसरों का गलत यह मत अच्छा नहीं ईश्वर एक ही है दो नहीं उन्हीं को भिन्न भिन्न भिन व्यक्ति भिन्न भिन भिन्न नामों से पुकारते हैं कोई कहता है गाड तो कोई अल्लाह कोई कहता है कृष्ण कोई शिव तो कोई ब्रह्मा जैसे तालाब में जल है एक घाट पर लोग उसे कहते हैं जल दूसरे घाट पर कहते हैं वाटर और तीसरे घाट पर पानी हिंदू कहते हैं जल क्रिश्चियन कहते हैं वाटर और मुसलमान पानी परंतु वस्तु एक ही है मत तो पथ है एक एक धर्म मत एक एक पथ है जो ईश्वर की ओर ले जाता है जैसे नदियाँ नाना दिशाओं से आकर सागर में मिल जाती है वेद पुराण तंत्र सबका प्रतिपाद्य विषय वही एक सच्चिदानंद है वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण तंत्रों में सच्चिदानंद शिव कहा है सच्चिदानंद ब्रह्म सच्चिदानंद कृष्ण सच्चिदानंद शिव एक ही हैं, सब चुप हैं। वैष्णव भक्त महाराज ईश्वर का चिंतन भला क्यों करें जीवन मुक्त उत्तम भक्त ईश्वर दर्शन के लक्षण श्री राम कृष्ण यह बोध यदि रहे तो फिर वह जीवन मुक्त ही है परंतु सब में यह विश्वास नहीं होता केवल मुँह से कहते हैं ईश्वर है उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है यह विषयाशक्त लोग सुन भर लेते हैं इस पर विश्वास नहीं रखते विषयाशक्त लोगों का ईश्वर कैसा होता है जानते हो जैसे माँ काकी का झगड़ा सुनकर बच्चे भी झगड़ते हुए कहते हैं मेरे ईश्वर हैं क्या सभी लोग ईश्वर की धारणा कर सकते हैं उन्होंने भले आदमी भी बनाए हैं और बुरे आदमी भी भक्त भी बनाए हैं और अभक्त भी विश्वासी भी बनाए हैं और अविश्वासी भी उनकी लीला में सर्वत्र विविधता है उनकी शक्ति कहीं अधिक प्रकाशित है तो कहीं कम सूर्य का तेज मिट्टी की अपेक्षा जल में अधिक प्रकाशित होता है फिर जल की अपेक्षा दर्पण में अधिक प्रकाशित होता है फिर भक्तों के बीच अलग अलग श्रेणियां हैं उत्तम भक्त मध्यम भक्त अधम भक्त गीता में ये सब बातें हैं वैष्णो भक्त जी हाँ श्री रामकृष्ण अधम भक्त कहता है ईश्वर बहुत दूर आकाश में है मध्यम भक्त कहता है ईश्वर सर्वभूतों में चेतना के रूप में प्राण के रूप में विद्यमान है उत्तम भक्त कहता है ईश्वर स्वयं ही सब कुछ हुए हैं जो भी कुछ दिख पड़ता है वह उन्हीं का एक एक रूप है वे ही माया जीव जगत आदि बने हैं उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है वैष्णव भक्त क्या ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होती है श्री राम कृष्ण उनके दर्शन हुए बिना ऐसी अवस्था नहीं हो सकती परंतु दर्शन हुए हैं या नहीं इसके लक्षण हैं दर्शन होने पर मनुष्य कभी उन्मत्तवत हो जाता है हंसता रोता नाचता गाता है फिर कभी बालकवत हो जाता है पांच साल के बच्चे जैसी अवस्था सरल उदार अहंकार नहीं किसी चीज पर आसक्ति नहीं किसी गुण का वशीभूत नहीं सदा आनंदमय अवस्था है कभी वह पिसाचवत बन जाता है शुचि असुचि का भेद नहीं रहता आचार अनाचार सब एक हो जाता है फिर कभी वह जड़वत हो जाता है मानो कुछ देखकर स्तब्ध हो गया है इसी से किसी भी प्रकार का कर्म किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर सकता क्या श्री राम कृष्ण स्वयं की ही अवस्थाओं की ओर संकेत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण वैष्णव भक्त से तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है मैं और मेरा यह अज्ञान हे ईश्वर तुम करता हो मैं अकरता यही ज्ञान है हे ईश्वर सब कुछ तुम्हारा है देह मन घर परिवार जीव जगत यह सब तुम्हारा ही है मेरा कुछ नहीं इसी का नाम ज्ञान है जो अज्ञानी है वही कहता है कि ईश्वर वहाँ बहुत दूर है जो ज्ञानी है वह जानता है कि ईश्वर यहाँ अत्यंत निकट हृदय के बीच अंतर्यामी के रूप में विराजमान है फिर उन्होंने स्वयं भिन्न भिन भिन्न रूप भी धारण किए हैं